श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास विवाह के उपरांत श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को देखकर मथुर बाबू का क्रमशः उनकी ओर आकृष्ट होना अन्य लोगों का श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अभिमत श्री रामकृष्ण देव का उस समय विवाह हो चुका था वे पूर्ण युवक थे विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर वापस आकर उन्होंने श्री काली माता का पूजन करना प्रारंभ किया था किंतु इस कार्य में संलग्न होते ही ईश्वर प्रेम में पुनः उनकी पागल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई यह सोचकर कभी कभी वे धरती में मुँह रगड़ते हुए इस तरह रोया करते थे कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे उस दृश्य को देखकर कर दुखित हो आपस में वे कहने लगते ओह इसे अवश्य ही कोई उत्कट रोग हो गया है सूल रोग के दर्द से लोग इस प्रकार छटपटाया करते हैं कभी पूजन करते समय सारे फूलों को अपने मस्तक पर रखकर वे निश्चेष्ट हो जाते थे निश्चेष्ट हो जाते थे कभी कभी वे साधकों के रचित पदों को उन्मत्त होकर बहुत देर तक गाया करते थे अन्यथा जिस समय वे यथासंभव साधारण स्थिति में रहा करते थे उस समय जिनके साथ जैसा व्यवहार उचित है अथवा जिसे जिस तरह सम्मान प्रदान करने की रीति है पहले की भांति ठीक वैसा ही वे किया करते थे किंतु जगन के ध्यान में जब उन्हें उस प्रकार का भावावेश होता था एवं यह नहीं कि वह भावावेश दिन में दो एक बार थोड़ी देर के लिए ही होता हो उस समय श्री राम कृष्णदेव को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था तब किसी की कोई बात न तो वे सुनते ही थे और न उत्तर ही देते थे किंतु उस स्थिति में भी बहुधा लोगों को उनके देवचरित्र के माधुर्य का परिचय प्राप्त होता रहता था उस समय भी यदि कोई उनसे यह कहने लगता कि माँ के कुछ गीत तो सुनाइए तत्काल ही उसके प्रति प्रेम होने के कारण वे मधुर कंठ से गाने लगते एवं गाते गाते गीत के भाव में आविष्ट होकर स्वयं आत्मविहल हो, आत्म हो उठते थे इससे पूर्व ही हीन बुद्धि निम्न स्तर के कर्मचारी वर्ग तथा काली मंदिर के प्रधान कर्मचारी खजांची महोदय ने भी श्री रामकृष्ण देव के पूजन करते समय अनाचार की बहुत सी बातें रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के कानों तक पहुंचाकर शिकायत की थी कि छोटे भट्टाचार्य श्री रामकृष्ण देव के ज्येष्ठ भाता बड़े भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे अतः उस समय श्री रामकृष्ण देव को छोटे भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता था सब कुछ नष्ट भ्रष्ट के डाल रहे हैं माँ का श्री काली माता का पूजन तथा भोग आरती कुछ भी विधिवत नहीं हो रहा है ऐसा अनाचार करने पर माँ क्या कभी पूजन भोग ग्रहण कर सकती है आदि आदि किन्तु ऐसा कहने पर भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी क्योंकि कभी कभी मथुरा बाबू स्वयं बिना किसी को कोई समाचार दिए ही अकस्मात मंदिर में पहुंच जाते थे और छिपकर श्री रामकृष्ण देव का पूजन देखते थे भक्ति विवल हो उनके बालक जैसे आचरण श्री जगदम्बा के प्रति प्रेम पूर्ण हठ तथा अश्रुपात करते हुए उनकी प्रार्थनादि को उन्होंने स्वयं देखा निदान कर्मचारियों को वे आदेश कर चुके थे छोटे भट्टाचार्य चाहे जो भी क्यों न करे तुम कभी उनके कार्य में किसी प्रकार बाधा न पहुँचाना और न उनसे कुछ कहना पहले मुझे सूचित करना और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना रानी रासमणी भी बीच बीच में वहाँ आकर मां के श्रृंगार फूलों की वेशभूषा आदि का दर्शन कर तथा श्री राम देव के मधुर कंठ से मां के भजन गीत सुनकर इतनी मोहित हो चुकी थी कि जब कभी वे काली मंदिर में आती तो छोटे भट्टाचार्य को अपने समीप बुलवाकर मां के भजन गीत गाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगती श्री रामकृष्ण देव भी गाते समय इस बात को एकदम भूलकर कि और किसी को सुनाने के लिए वे गा रहे हैं भाव विफल हो इस भावना से गाते थे मानो वे श्री जगदम्बा को ही गाना सुना रहे हैं इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे संसार रूप बड़ी गृहस्थी की तरह काली मंदिर की छोटी सी गृहस्थी में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे एवं सांसारिक कामकाज तथा स्वार्थ चिंतन के बाद जितना समय मिलता था उसमें परनिंदा तथा परचर्चा आदि में संलग्न होकर लोग अपने चित्त की थकावट को दूर किया करते थे इसलिए छोटे भट्टाचार्य के भीतर ईश्वर प्रेम से जो परिवर्तन हो रहा था उसका ध्यान ही किसे था वह तो एक पागल है बाबू लोगों की मेहरबानी है इसलिए नौकरी अभी तक बनी हुई है फिर भी कितने दिन के लिए किसी दिन ऐसा कोई कार्य वह कर बैठेगा कि जिससे उसे यहाँ से भागना पड़ेगा बड़े आदमी का मिजाज है उसका ठिकाना ही क्या है जैसे खुश होने में उन्हें देर नहीं लगती वैसे ही बिगड़ने में भी बस यही आलोचना श्री राम देव के संबंध में कर्मचारियों में परस्पर हुआ करती थी श्री रामकृष्ण देव के भांजे तथा सेवक हृदयराम इसके पूर्व ही काली मंदिर में आ चुके थे एक दिन की बात है रानी रासमणि स्वयं काली मंदिर में आई हुई थी कर्मचारी वर्ग सब इधर उधर व्यस्त थे काम से जो जी चुराने वाले थे वे भी उस दिन जी लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे गंगा स्नान करने के पश्चात रानी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आई उस समय श्री काली माँ का श्रृंगार तथा पूजन हो चुका था जगन माता को प्रणाम कर पूजा पाठ करने के लिए वे मंदिर में श्रीमूर्ति के समीप आकर आसन पर बैठी तथा छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री कृष्ण देव को अपने समीप देखकर उन्होंने उनसे माँ के भजन गीत गाने के लिए अनुरोध किया श्री राम देव भी रानी के समीप बैठकर भाव विफल हो राम प्रसाद कमलाकांत आदि साधकों के पद गाने लगे पूजा पाठ करती हुई रानी उन पदों को सुनने लगी कुछ समय इस प्रकार व्यतीत होने पर श्री रामकृष्ण देव ने अकस्मात गाना बंद कर दिया तथा असंतुष्ट हो रोखे स्वर में कहने लगे बस वही बात यहाँ भी संसार का चिंतन इतना कहकर ही उन्होंने रानी के कोमल अंग में अपने हाथों से आघात किया संतान के किसी अनुचित कार्य पर असंतुष्ट हो पिता जैसे कभी कभी उसे दंड दे देते हैं श्री रामकृष्ण देव का भी उस समय ठीक वही भाव था किंतु उसे समझने कौन लगा